दुर्योधन ठाकुर को चाबी घुमाते कितनी देर लगती है दन्य। कुटिल दासी पुत्र किसने बुलाया खाता है, उसी घर का कर नाश करता है इसको मैं इसका प्राण दे दू इसके पहले इसको भदक रहा ऐसा कैसा कई न मत्रोपजुहा पुष्ट तस्वी प्रती आवास्यता पुराक्ष जो दास कहता है ना वही श्लोकर है जो है वही कहने का प्रयास करता है तो महाराज ने दुर्योधन की बात को ठाकुर की आज्ञा सुना दुर्योधन ऐसे आ रही समय में कुछ को निकाल रहा है जबकि जानता है इसका मतलब ठाकुर की आज्ञा है यहां से भगवान धनुष को उतारा दुर्योधन के दरवाजे प... पर दुर्योधन के दरवाजे पर क्यों तो दुर्मोधन सोच ले तो निश्चिंत हो गया कि मैं किसी दूसरे की मदद नहीं करूंगा और धनुषा भाव कहने लगा मैंने सारे अस्त्र छोड़ दिए शस्त्र छोड़ दिए सब कुछ तो छोड़ दिया मेरे कृष्ण मेरे आराध्य अब मैं तुम्हें तुम्हारी शर्म में आ रहा हूं अब तो मेरे अस्त्र अर्थात अब तक तो मेरे पास अगर कुछ उधर उधर का था तो अभी मैंने छोड़ दिया अब तो मैं बिल्कुल सब तक तो छोड़ दिया निकल पड़े तुम हृदय कमल में रहती हो लेकिन तुम्हारे लिए जो हृदय कमल है वो साधारण हृदय नहीं होना चाहिए दुनिया के प्रपंचों में धन में माया में काम में कोठी में बैंक बैलेंस में इधर उधर जिसका मन लगा हुआ है जिसका हृदय लगा हुआ है उसके हृदय में तुम नहीं रहते तुम किसके हृदय में रहते हो जिसने संतों की पवित्र मंगलमयी चरण रेणु को प्राप्त करके अपने हृदय को भावुक बना करके आपके रहने योग्य आस्तरण बना लिया है उसमें तुम रहते हो तुम भाव योग परिभावित हृत सरोजी तुम भाव योग परिभावित हृत सरोजी अच्छा उसमें कितनी देर रहते हो आते हो चले जा तो कह आसे रह जाते हो उसको छोड़ के जाते ही नहीं आसे और फिर वहां रहने के बाद वो भक्त जो जो चाहता है वो वो वह करते बलिहार है महाराज ब्रह्मा की इस स्तुति के ऊपर दुनिया की संपत्ति ने उछावर कर दो भक्तों वैष्णव कब होगी ब्रह्मा की लाइन का सुनो इस ब्रह्मा की इस लाइन पर भक्त वैष्णव राम भक्त कृष्ण भक्त वामन भक्त भक्त अगर दुनिया की संपत्तियों को न्यौछावर कर दे तो भी कम है स्वामी यद यदि उर्गाय विभावयंती तद बपु प्रणय सदनुग्रहाय स्वामी भक्त जैसा जैसा आपको बनाना चाहता है वैसे वैसे तुम बन जाते हो यद यदिया तो उर्गाय विभावयंती हे उर्गाय हे उर्गा हे महानीय कीर्ति हे विपुल कीर्ति यद यदिया विभावयंती तत्त पशु तत्त बपू सद अनुग्रहाय प्रणय जिस जिस बुद्धि से अगर वो कहता है मुरली ले लो आप फट धनुष छोड़ दो मुरली ले लेते हो वो कहता मुरली छोड़ो धमस ले लो आप फट फुटली हो धमस लेते हो छोड़ो इसको चक्र ले लो चक्र आ जाता है याद है आपको कल श्री भीष् पितामा ने कहा था हटाओ दो भुजा चार भुजा लाओ याद है लाओ चार भुजा और चार भुजा जब आई देवी गति हटाओ इसको या फिर उपसंगहर विश्वात्मन अदोरूपम अलौकिकम नन्न गएगा अब इसके ऊपर मैं क्या व्याख्या करूंगा इसके ऊपर व्याख्या करूं तो आप कहीं चार घंटा कुछ नहीं है यही एक लाइन चार घंटा नहीं चार दिन मेरे लिए कुछ नहीं मैं भक्ति के आवेश बुद्धि से नहीं कहूंगा बुद्धि भी तो मेरे एक, एक शब्द नहीं है मारा इसकी व्याख्या करूंगा मैं हृदय से रोऊंगा वो आप रो ही नहीं समय होना चाहिए वाली लाइन है ये करने वाली लाइन ही नहीं है रोने वाली लाइन है सद अनुग्रहाय पूजी स्वामी श्री कृपाती जी महाराज की मुख से सुनी हुई एक बात सुनाऊंगी वो कहा करते थे इसी लाइन की व्याख्या में कहा करते थे कि किसी ने पूछा भगवान परमात्मा श्री रामचंद्र से कि स्वामी आपने पुल क्यों बनाया समुद्र की प्रार्थना क्यों की आप तो बाणु का पुल बना लेते चले जाते या आप सबको अपनी कृपा दृष्टि से उड़ा के उस पार पहुंचा देते आखिर कुछ लोगों को ही तो एक पुल क्यों बनाया ठाकुर तो कहते हैं स्वामी की उक्ति है परमाणु उनसे पूछना स्वामी ने कहा मैंने इसलिए पुल बनाया कि महर्षि वाल्मीकि ने लिख दिया था कि राम जी पुल बना के गए लोग कहते हैं मैं स्वतंत्र हूं लेकिन मैं लीला करने में स्वतंत्र नहीं हूं मैं सर्वथा परतंत्र लो कहते मैं सर्वथा स्वतंत्र हूँ अरे अरे क्रूरो अरे अत्याचारियों अरे अन्यायियों अरे पापियो अरे दुराचारियों अरे नास्तिकों तुमको दंड देने के लिए मैं सर्वथा स्वतंत्र हूँ लेकिन अरे भक्तों तुम्हारी इच्छा से चलने के लिए मैं सर्वथा प्रथन्न यदिया तदु प्रणय से सद अनुग्रहाय ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की महाराज इस सुंदर स्तुति करने के बाद भगवान ने उनको सृष्टि सामर्थ्य प्रदान किया और भगवान की सृष्टि सामर्थ्य प्रदान करके ब्रह्मा ने सृष्टि का आरंभ किया पहले महातत्व की सृष्टि की पहली सृष्टि इस सब जगह का बटुरिया में यही कह दे रहा हूं ना सब जगह सबसे पहले महात की सृष्टि की और उसके बाद अहम अहंकार की सृष्टि की उस अहंकार के द्वारा पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि ये सब आ जाते हैं और तीसरी सृष्टि महाराज शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनकी की है और चौथी सृष्टि इंद्रियों की की उनमें दो विभाग हैं कर्म इंद्रियां और यह और पांचवी सृष्टि इंद्रियों के देवताओं की त्रियों की इंद्रियों के उन, उन की, इंद्रियों की, देवताओं की सृष्टि वाक लेते चले आद्यस्त महत सर्वो गुण वैषम्यत्म द्वितीय स्त्रह महत द्रव्य ज्ञान क्रियोदय भूत सर्ग तृतीय स्तू तन मात्र द्रव्य शक्ति चतुर्थ ऐस सर्ग यस्तु ज्ञानक क्रियात्मकः वैकारिक देव सर्ग उसी में मन भी है पंचमो युतामसग फिर मर्ग अविद्या की सृष्टि हुई महाराज अविद्या की सृष्टि हुई है और फिर उसके बाद ये पेड़ है पौधे प्रकार की सृष्टि ये भी हुई है महाराज वनस्पति औषधि लता, ता त्वसार्वकसार जिनके जिनका जिनकी छाल बड़ी मोटी होती है, है? वृक्ष, इनकी सृष्टि हुई और उसके बाद ये सातवीं हुई आठवीं हुई पशु और पक्षियों की सृष्टि उसमें जितने पशु पक्षी है सब उसमें आगे मार गऊ है बकरा है भैंसा है मृग है, है सूअर है राम जी मृग है और ये श्री क्या कहते हैं उसको है और जितने दो वाले एक खुरवाले इन सबों की सृष्टि महाराज ये आठवीं सृष्टि और इसके बाद महाराज जीव एक सृष्टि और की नवी है जिसका नाम है मनुष्य मनुष्य की सृष्टि और मनुष्य की सृष्टि के बाद फिर देव शर्य की सृष्टि थी इस प्रकार से दस प्रकार की सृष्टिया लेकिन दस प्रकार की सृष्टियों से संतोष नहीं हुआ तो फिर उन्होंने दस महापुरुषों का आविर्भाव किया हां दस महापुरुषों का पुनः आविर्भाव किया है बड़े बड़े महर्षियों का आविर्भाव हुआ महाराज इसमें बड़े बड़े श्रीराम श्रीराम नहीं पहले पहले सनक सलंदर सनक कुमार सनातन का आविर्भाव किया और इनसे कहा कि महात्मन आप लोग सृष्टि करो इन्होंने कहा महाराज हमको इस पचड़े में मत डालो हम तो ठाकुर का भजन करेंगे हमको इस पछड़े में बट डालो हम तो ठाकुर का भजन करेंगे जब उन्होंने ऐसा कहा तो ब्रह्मा को क्रोध आ गया मेरे पुत्र मेरी आज्ञा नहीं मानते? आंखों से एक बालक उत्पन्न हो गया हमारा नील लोहित भगवान वही अब उत्पन्न लोग कहते हैं हमको हमारा काम बताओ हमारा नाम बताओ हमको स्थान दो ऐसा कुछ देता हूं तुम्हारा नाम क्या है क्यों बालक पैदा होकर के रोने लग गया तुम रोए हो इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र है। रुद्रोदी सो इव बालक तद स्वाम अभिधाष्य नामना रुद्र इति प्रजा तुम्हारा नाम रुद्र है और तुम्हारे स्थान जो है ये हृदय इंद्रिय प्राण व्योम वायु अग्नि जल पृथ्वी सूर्य चंद्रमा और तपस्या ये तुम्हारी स्थान और तुम्हारे ग्यारह नाम होंगे मनयु मनु महीनस महान शिव ऋतध्वज उग्रदेता भव काल महादेव धर्तव्र और इसके बाद ग्यारह तुम्हारी ग्यारह तुम्हारी शक्तियां होंगी रुद्राणी वृत्ति उमा न्यूत न्यूत सर्पी इला अंबिका इरावती सुधा दीक्षा तुम्हारी ग्यारह ये स्थान ले लो ये रुद्राणियों को ले लो और इस प्रकार सृष्टि करो महाराज रुद्र ने जब सृष्टि की उस सृष्टि से ब्रह्मा घबरा गए फिर कर बंद करो इस सृष्टि को अब जाओ तुम शक्ति तुपस्तर को इस सृष्टि को बंद करके रुद्र की सृष्टि बड़ी भयंकर सृष्टि थी ब्रह्मा ने उसको बंद करने के लिए इस सृष्टि को मत कर इसके बाद ब्रह्मा ने और पुत्रों को पैदा किया मरीची अत्रि अंगिरा पुलस्त्य पुल क्रतु शिष्ठ दक्ष दक्ष और नारद इन पुत्रों का उत्पन्न किया अब इन पुत्रों को कहा से उत्पन्न किया इसका विवर्णन है और इन पुत्रों को उत्पन्न करने के बाद भी सृष्टि का क्रम जितना चाहिए वैसा नहीं हुआ तो ब्रह्मा के शरीर के दो विभाग हो गए ब्रह्मा के शरीर के दो विभाग हो गए और उसी से एक जोड़ा निकला एक सर्वगुण संपन्न एक सर्वगुण संपन्न स्त्री और एक सर्वगुण संपन्न पुरुष पुरुष का नाम था मनु और स्त्री का नाम था शत्रु कस्य रूपम अभूतवेधा यम अभिचक्षते ताभ्याम रूप विभागाभ्याम मिथुनम समपद्यत इस प्रकार से की ब्रह्मा की दो आये आप यहाँ की प्रश्न है जाकर की व्यवस्था करें ना उधर कथा फिर सुन लीजिएगा कथा सुनाइए लोग राम जी कश्य रूपम अभुद्वेधा दो ब्रह्मा के स्वरूप हो गए अब सुन लो कथा तुम श्रृंखला टूट गई है कथा ऐसी रहेगी लेकिन मुंह से कह रहा समझो ब्रह्मा के तो का दो विभाग हुआ एक से श्री मनु महाराज और एक से और से आगे महान सृष्टि हुई है मनु महाराज के प्रत्यक्ष माता जी फल वही रखे मनु महाराज के दो पुत्र और तीन पुत्रिया हैं उत्तान पाद और प्रियव्रत दो उनके पुत्र हैं रामजी दो पुत्र हैं और तीन कन्याएं हैं उनकी आकुति देवभूति और प्रसूति आकुति का विवाह रुचि से हुआ और देवहूति का विवाह करगम से हुआ अब प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार की बात को सुनकर के मैत्री महाराज श्री बिजुर जी महाराज कहते हैं कि महाराज अब आप हमको ये बताऊं आपने संक्षेप में तो सब सुना दिया लेकिन आपने विस्तार से नहीं कहा और जब तक कथा विस्तार नहीं लेती तब तक श्रोता को आनंद नहीं आता अपनी उस प्रिय पत्नी को पाकर के शत्रुपा को पाकर के श्री मनु महाराज ने क्या किया है ये मनु और शत्रुपा ब्रह्मा के शरीर से पैदा हुए दो विभाग हुआ तो के जो शरीर फट गया उससे दो हो गए मैं उस पक्ष का आदर कर रहा हूं उस पक्ष का आदर कर रहा हूं उसको मैं खंडित नहीं कर रहा हूं लेकिन एक पक्ष प्रस्थापित कर रहा हूं दूसरा सारा शरीर यह सारा संसार दो से संचालित है तीसरा है दो से संचालित कुछ लोग मस्तिष्क से संचालित होते हैं कुछ लोग हृदय से संचालित होते हैं। ये दो से हैं ये दो ही पक्ष हैं एक हृदय पक्ष है और एक मस्तिष्क पक्ष है तो ब्रह्मा के मस्तिष्क पक्ष से मनु पैदा हुए। और ब्रह्मा के हृदय पक्ष से श्री शत्रुपा का विभाग हुआ है मनु जो है पुरुषत्व के प्रति पुरुष के प्रतीक है सतरूपा स्त्री के प्रतीक भाव जो नर सृष्टि हुई है वो तो मस्तिष्क प्रधान है और जो नारी सृष्टि हुई है वो हृदय प्रधान है इसीलिए आप संसार में देखेंगे कि नारी का हृदय पक्ष प्रधान होता है और पुरुष का मस्तिष्क पक्ष प्रधान होता है स्त्री देवियों ग्रामत्मन स्त्री हमेशा अधिकार में रहने योग्य है न स्त्री स्वातंत्र रहती इसमें तुम्हारी बढ़ाई है तुम्हारी महानता है तुम्हारी दुर्बलता नहीं है भक्त को ठाकुर संभालते हैं अगर भक्त को ठाकुर था, ने संभाले तो भक्त पता नहीं कहां गिर पड़ेगा बुरे रास्ते में नहीं गिरेगा ठाकुर कहते है, मैं भक्त के पीछे पीछे चलता हूं मैं भक्त के पीछे पीछे चलता हूं क्यों पीछे पीछे चलता हूँ चलते क्यों इसलिए भक्त ने पी रखी है तो मैं भक्त के पीछे पीछे चलता हूं क्यों क्यों उसने पी रखी है मैं कोई चोरी से नहीं कह रहा हूं कोई छिपा के नहीं कह रहा हूं कान में नहीं कह रहा हूँ और स्पीकर पे कह रहा हूं भक्त ने पी रखी है कोई शराबी कहे महाराज हमारे हम माई कहे बिल्कुल नहीं लेकिन भक्त ने पी रखी है भक्त ने ऐसी पी है जो कभी नहीं उतरती तुमने वह पी है जो अभी उतर जाएगी चार घंटे से उतर जाएगी तुम किसी शराब अगर कोई शराबी कहे हमारा आजाद भाई कहे तो नहीं तुमने वह पी रखी है जो चार घंटे से उतर सकती है लेकिन भक्त ने वह पी रखी है जो कभी नहीं उतर सकता यवन हरिदास यवन हरिदास ने पीली काजी ने अभी कल की बात युवा काजी ने कहा इसको डंडों से मारो पेत लगाओ बाजार में लगाओ और तब तक लगाओ जब तक ये मरने जाए हरिदास को पेट लग रहे हैं हरिदास कहते मारो खुब मारो जितना मरो उतना मारो मारने से नहीं डरता लेकिन मारो वैसा जो डंडा राम मंत्र से अभिमंत्रित हो मारो मुझको चाहे जितना मुख से बोल हरि का नाम मुख्य बोलो हरे नाम नाम भगवान का नाम चाहे भगवान का नाम बोल कि मुझे मारो ये शराब समाप्त होने वाली है उसका वस्त्र भी निकल जाता है महाराज वासो यथा परिकृतो मदिरा बंधा ये कौन मदिरा बंद है ये तो प्रेम मदिरा मदान प्रेम मई मदिरा पी पी रखी है जब प्रेम मदिरा भक्त पी लेता है तो ठाकुर कहता है इसको संभालेगा कौन जो तुम्हारे बड़े बड़े सेवक हैं बड़े बड़े भक्त हैं बड़े बड़े अनुगामी हैं बड़े बड़े अनुचर हैं किसी को लगा दो इनके पीछे इनके पीछे कोई नहीं रख सकता है क्योंकि जो लगेगा वही मस्त हो जाएगा जो लगेगा वही मस्त हो जाएगा ये वो शराब नहीं जो पीने वाले को मतवाला करे ये वो शराब है जो पीने वाले की पीछे चलने वाले को भी भी करे वो मस्त हो जाएगा कह फिर कह इसके पीछे संभालने वाला कौन होना चाहिए इसके पीछे मैं चलता हूँ और इनको कोई नहीं संभाल सकता इनको कोई नहीं संभाल सकता अनुब्रजा में हम नित्यम मैं नित्य चलता हूं नित्य मतलब इनकी कभी उतरती नहीं हो मैं कभी छुट्टी पाता नहीं, आ, इनकी कभी उतरती नहीं हो मैं कभी छुट्टी पाता नजा में हम नित्यम तू ये नित्य घृणु भी और जो मैं इनके पीछे पीछे चलता हूं इनके चरण संभाल के तो पढ़ते नहीं इनके चरण संभाल के तो पढ़ते नहीं किसी नाचने वाले से कह दो जरा पैर धीरे मारो क्या धीरे धीरे मारेगा महाराज जो प्रेम की मस्ती में आकर के भगवत गुण अनुवाद हुए हाथ उठा करके उड़ दबाव हो करके नर्तन कर रहा है उसको मालूम है कि मेरे चरण कहाँ पड़ रहे हैं उस मस्ती में उसके चरण कभी इधर पड़ते हैं कभी उधर पड़ते हैं धूल उड़ती है और उड़ती है तो मेरे मस्तक तक पहुँच जाती है और मैं अपने को पवित्र बना लेता अनु्रजाते हम नित्यम पूरे ये मैं अपने को पवित्र बना लेता भाग, भाग। अपने को पवित्र कर लेता हूं राम जी जो हृदय पक्ष वाला होता है प्रसंग पर आइए उसकी उसको संभालने वाला कोई चाहिए कि नहीं चाहिए बोलो अगर इतनी स्वतंत्र रहे तो निश्चित समझ लेना कि उसमें पतन आ सकता है इसलिए न स्त्री स्वातंत्र मर बात वही है मैं बड़े प्रेम से कह रहा हूं कौन मां है कौन बहन है मुझे गालियां बक सकती है स्त्री स्वतंत्रता की अधिकार नहीं है स्त्री को किसी का शासन चाहिए किसी की सुरक्षा चाहिए ते क्यों ते ये हृदय पक्ष वाली है जैसे हृदय पक्ष वाला भक्त उसको ठाकुर संभालते हैं इसी प्रकार हृदय पक्ष वाली स्त्री पिता रक्षित कौमारे भरता रक्षित यौवने पुत्रस्य स्थविरे रक्षित न स्त्री स्वतंत्र ये इस स्वतंत्र नर रहने में तुम्हारी महत्ता है तुम्हारी बड़ाई है तुम्हारी निंदा नहीं है और जो स्त्री निंदा समझती है निश्चित है कि वो हृदय पक्ष की नहीं और जब स्त्री हृदय पक्ष की नहीं होगी मस्तिष्क पक्ष की होगी तो अनर्थ वो, वो प्रबल अमला हो जाएगी फिर वो संभालने संभाले नहीं संभलेगी और पुरुष कहीं मुझे क्षमा करना है अगर पुरुष हृदय पक्ष का हो गया तो फिर दुनिया के काम का नहीं रहेगा वो तो ठाकुर की काम का अगर पुरुष हृदय पक्ष हो गया तो नारी बन गया महाराज और नारी बनकर करके परम पुरुष परमात्मा श्री रघुनंदन रामचंद्र परमात्मा श्री कृष्णचंद्र भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का वर्ण करता है उनके गले में बरमाला पहनाता है और कहता है कि स्वामी त्वे न तो आम आप मेरे स्वामी हैं मैं आप राम जी ये, हस्त। ये, हस्त। ये दो प्रकार की दो प्रकार की। एक हृदय पक्ष प्रधान और एक मस्तिष्क पक्ष प्रधान ये दो विभाग हुए स्त्री और पुरुष और इन्हीं स्त्री पुरुषों से सृष्टि का क्रम आगे चला श्री मरु महाराज ने कहा ब्रह्मा जी महाराज से कि तो मैं करूँगा, लेकिन लोगों को पैदा करके रखू कहा कोई जगत होनी चाहिए घर तो होना चाहिए आज्ञा करने के लिए तैयार आदेश हम भगवत भगवत वर्तेमी वसूद सूदन अमीव सूदन माने तो मान कभी सुना नहीं मधुसूदन तो सुना अमीव सूदन है आप आप मधुसूदन तो है ही अमीव सूदन है अमीवम पापम सूदयती थी, थी अमीव सूदना आप पाप सूदन है आप पापों को नष्ट करने वाले स्वामी हमको जगह बताओ क्या जगह है कहा से दे तुमको ब्रह्मा ऐसा सोच ही रहे थे कि ठीक उसी समय उनके नासिका से कुछ निकल गया नासिका से कुछ निकला अपने आप निकला और जब नासिका से निकला तो देखा तो सामने कोई फिर देखा तो धीरे धीरे बढ़ गया बारह और एकदम बढ़ गया पहाड़ की तरह हो गया बराह रूप हो गया उसका बड़ोशी बराह भगवान ये भगवान बराह का अवतार हो गया हुं? भगवान माना होता और भगवान शिवरा बड़े जोर से गर्जना महाराज भगवान यज्ञ पुरुष जगेंद्र सन् बड़ी भयंकर गर्जना हुई उनकी और गर्जना से ब्रह्मादिक सब प्रसन्न हो गए ब्रह्म हर्षया मास प्रति स्वता महाराज भगवान वराह कमड़ा वरा मंगल में स्वरूप है भयंकर तो है लेकिन मंगल में उलाए हुए बाल में उप तबाला खचरा कठोर बड़े कठोर है सदा विधुन अपने सदा को झुमा रहे हैं कंघों के बालों को सटा बोलते हैं सदा को झुमा रहे हैं बड़ी करे करे हमारे और अपने खुर से जमीन खोल रहे खोल रहे कुछ बड़ी और बड़ी चमकदार नेत्र हैं उनके बड़े चमक रहे ना बड़ी प्रकाशवान हैं भगवान अकराल करार कराल दाढ़े तो कराल है लेकिन दृष्टि बड़ी कोमल हैमल इस, दृष्टि से ब्रह्मा को देखा ब्राह्मणों को देखा जो स्थिति कर रहे हैं और भगवान आगे बढ़े भगवान आगे बढ़कर करके अपने दाढ़ों से पृथ्वी को उठा लिया अपने दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण कर लिया भगवान ने अपने दाढ़ों से दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण किया तो भगवान के मुख का समस्त सौगंध जाकर के पृथ्वी में भर गया भगवान का समस्त सौगंध पृथ्वी में भर गया और तब से पृथ्वी का शुरू हो गया गर्भवती जि में जितनी भी गंध है ये तो सारी, सारी दंध पृथ्वी से आई है और पृथ्वी में ठाकुर के मुख से आई पृथ्वी गंभवती हो ठाकुर ने अपने दाढ़ों पर धारण किया दाढ़ों पर धारण किया भारत और उधर से महाराज गाढ़ो पर घर की जब चले अपनी प्रिया को अपनी प्रियतमा को डालों पर घर की जब चले ठाकुर इधर से महाराज महाराजा गया हिरण्यक्ष से ठाकुर को भर्सना करने लग गया ठाकुर की ठाकुर तो के हाथ में जो चक्र रहता है उस तो ठाकुर को तो क्रोध नहीं आया भगवान राह को क्रोध नहीं आया लेकिन उस है क्या देखे महेश को नगर रहते हुए भी आप इसके तैरो इस चक्र में है ने कहा तापित ददरा पतंतम भगवान ने क्या किया तीन मनु सुनाभ संगीपित तीव्र मनु भगवान का संगीपित क्रोध आया नहीं क्रोध तो तो जगाया गया जगा सुना जिसकी ना भी बड़ी अच्छी